चारों पर्याय के द्वारा यही सिद्ध हुआ चतुस्सुपी पर्यायसु तमर्थुवादन तस्य तदर्थत्व विधेय तमर्थ के अनुवाद करके तुम पद कार्थचिदृप प्रत्येक आत्मा उसमें तदर्थत्म तत्पद का ब्रह्म अभिन्न विधेय जो तव पद का लक्षार्थ है वही ब्रह्म है इस प्रकार ये वेदांत सिद्धांत है स्वाभिप्राए प्रजापति वाक्यम व्याख्यातम अपने अभिप्राय सिद्धांत के अभिप्राय प्रजापति के वाक्य की व्याख्या हुई अभी अपने वेदांत में कुछ मतवाद कुछ एक देश मानने वाले स्वयुथ मतम उत्थापय स्वयुथ अपने पं, अपने तरफ होने वाले वेदांत के अंतर्गत है किंतु कुछ मानते हैं कुछ संपूर्ण नहीं एक देशी कहते वेदांतिक वेदांतिकगत तो कुछ है। उनका मत कहते हैं ये सो अक्षिणीपुरुष दृश्यते थी छाया पुरुष प्रजापति ऐसा कोई कहते हैं पहले कहा यह अक्षिणी पुरुष दृश्यते थे चक्षुमें जो पुरुष दिखता है तो चक्षु में दिखेंगे तो छाया दिखते है तो छाया पुरुष ही प्रजापति के द्वारा कहा गया ऐसा कोई मानते हैं ठीका में प्रथम पर छायात्म विषयत्व द्वितीय तृतीय पर्यायरपी विज्ञात्म विषयत्व इतिहा प्रथम पर्याय में जैसे छाया को कहा गया प्रजापति ने कहा छाया छायात्म विषयक उपदेश पर्याय में स्वप्नदस्टा तृतीय पर्याय में सुश्रुति में दोनों दोन में भी विज्ञात्म विषयत्व विज्ञात्म जीव जीव विषयक कहा गया स्वप्न सुश्रुत अन्न जागृत में तो छाया का उपदेश किया गया सपने में सुश्रुति में विज्ञानात्मा विज्ञान स्वरूप जीव अन्य उपदेश किया गया प्रजापति ने अन्य का उपदेश किया अन्य एवं परस्माद उतई थी संबंध पर परमात्मा से भिन्न जागृत अवस्था में तो स्पष्ट भिन्न छाया ये कोई मानते हैं अवस्था में सुश्रुति अवस्था में जीवात्मा कहा गया जो परमात्मा से भिन्न ही है ऐसा कुछ लोग मानते हैं चतुर्थ पर्यायत्री परमात्माव कस्मा उच्यते तत्र जब चतुर्थप्याय में तूरीय परमात्मा का उपदेश करते शुद्ध चिद्रूप तो पर्यायत्री परमात्मा कस्मा उच्यते प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों पर्याय में, में तो भी परमात्मा क्यों नहीं कहा जाएगा ऐसा शंका करने पर स्वयु अपने एक लोग को कहते तत्र परमात्मा का उपदेश प्रथम द्वितीय तृतीय पर्याय में नहीं किया गया प्रजापते नहीं किया अपहत पापंत्वादी लक्षणों इति के मेते परमात्मा जो कि अपहत पाप्वादी लक्षण अपहत्पाप्यवादी लक्षण ये अपहत पापनपापुण्यरहित अजर विजर मिमृत विशोक आदि कहा गया ये सब नहीं कहा गया क्योंकि विरोधा शुद्ध जो परमात्मा है अपहत पापमत्वादि पाप पुण्य पाप रहीत और जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में कैसे सुरस्वती में कैसे वो नहीं है ये विरोधाद इसी ऐसा कुछ लोग मानते कैचित मान्य ठीक है मैं अपहत पापमत्वादे अवस्थावत्व सचिव मिथु विरोधात् अपहत पापमत्वादि हो पाप पुण्य रहीत भी हो और उसमें जागृत तो स्वप्न सुश्रुति अवस्था भी हो ये तो परस्पर विरुद्ध है पाप पुण्य नहीं तो फिर अवस्था के साथ संबंध कैसे होगा पाप पुण्य फल भोगने के लिए त ही जागृत अवस्था में कर्म फल भोगता है स्वप्न अवस्था में कर्म फल भोगता है सुश्रुति अवस्था में कर्म फल का भोग नहीं होने पर भी बीज रूप अज्ञान रहता है तो पाप पुण्य के कारण ही अवस्थावत्त होता है रपहत पापन तो होगा बीजयृत्यु विश्व कादि होगा तो फिर अवस्थावत्व संबंध ये परस्पर मित विरोध भिरुधा, ये विरोधात्थ ऊपर दिया भाषा में विरोधादिति विरोधात्थ पंचमांत हेतु है हे, हेतुअर्थ विरोधात् जो हेतु दिया उसका अर्थ हुआ आपहत पापमत्व और अवस्थावत्व ये परस्पर विरुद्ध है इसलिए तृतीय प्रथम द्वितीय तीनों पर्याय में परमात्मा का उपदेश नहीं किया गया ऐसा कुछ लोग मानते हैं ठीका में न अंतिम पर्याये पर उपदेश युज्यते तज्ज्ञान से मुक्तिफलवाद किमित पूर्वेश पर्यायु छायाद निर्द्यन्ते तत्फलाभा अतः उनसे पूछा जाता है यदि चतुर्थ पर्याय में परमात्मा का उपदेश किया गया वो ठीक है वही करना चाहिए अंतिम पर्याय पर उपदेश युज्यते वो तो ठीक है क्योंकि तज्ज्ञान से मुक्तिफलत्वाद परमात्मा का ज्ञान मुक्तिफलकवा तो मुक्तिर्फल मुक्ति फल ये ज्ञान ज्ञानस्य मुक्ति फलक होने से उसका उपदेश तो ठीक ही किंतु प्रथम द्वितीय तीन पर्याय में पूर्वेश पर्यायसु छायाद निर्देश्य जागृत अवस्था में चक्षु चाक्षुष पुरुष का अक्ष में छाया दिखती है स्वप्न अवस्था में महिमान स्वप्न देखने वाला सुश्रुतिवस्था में आ... आत्मा रहता है अज्ञान आवृत इनका निर्देश क्यों करते हैं तत्फलाभाव तो उसके ज्ञान से तो कोई फल नहीं व्यर्थ क्यों उपदेश करते प्रजापति ऐसा प्रश्न करने पर वो उपद कहते अतः छायाध्यात्मा च उपदेशे प्रयोजन आचक्षत प्रयोजनम आचक्षते बहुवचन आचक्षते आचष्टे आचक्षाते आचक्षते कहते हैं केचित केचित आचक्षते कुछ लोग ऐसे देते हैं छायाध्यात्म का आत्मा का उपदेश में प्रयोजन भी कहते हैं क्या प्रयोजन आगे बताएँगे टीका में त्रथम छायात्मापदेश प्रयोजन मा प्रथम पर्या में छाया यह सौ अक्षिणीपुरुषो दृश्यते चक्ष में छाया दिखती है इंद्र को ज्ञान हो गया है छाया ही आत्मा है प्रथमपर्या में चाया आत्मा छाया ही आत्मा ऐसा जो प्रजापति का उपदेश का प्रयोजन कहते हैं आदाव उच्यमें किल दुर्विज्ञवाद पर आत्मनो अत्यंत बाह्य विषयासक्तचेतुअ सू अत्यंत सूक्ष्म वस्तुश्रवणे व्यामोह महाूत अपहत्वतादिक्षण परमात्मा का उपदेश नहीं किया जाता है इस संबंध आदो है उच्यमने सुरु से ही यदि उनको कह देंगे ब्रह्म का उपदेश करेंगे किल प्रसिद्ध दुर्घ आत्मा तो अत्यंतक्ष्मि सरल ज्ञान नहीं होता है परम किुर्विज अत्य बाह्य विषय आसक्त चेतसा बाह्य विषय से आसक्त बाह्य विषयासक्त अत्यंत आसक्त बाह्य विषय में अत्य बाह्य विषय से आसक्त अत्यबा विषय आसक्त चेतु यस जिसका चित्त अत्यंत तो आसक्त है बाह्य विषय में आत्मा को छोड़कर के रूप गंदस प्रसादी विषय में अत्यंत तो आसक्त है सामान्यतः तो आसक्ति है कुछ भी आसक्ति नहीं हो तो व्यवहार भी नहीं करेगा भोजन भी नहीं कर सकता है देख भी नहीं सकता है स्वाभाविक तो व्यवहार में है किंतु जब बहिर्मुख है कि बहुत आसक्त है बाह्य विषय में आत्मा का चिंतन कभी नहीं कर सकता है अत्यंत सूक्ष्म वस्तु श्रवण व्यायाम हो उसको ग्रहण ज्ञान क्या अत्यंत सूक्ष्म वस्तु आत्मा विषय में कहेंगे व्याम हो भ्रम होगा ग्रहण नहीं कर सकता है इसीलिए पहले उसको सूक्ष्म वस्तु का उपदेश नहीं करेंगे पहले छाया का उपदेश करते प्रजापति ऐसा कैसे कुछ लोग को कहते हैं ठीक नहीं परस अति सूक्ष्मत्व ने परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म शब्द का अर्थ न अनुपरिमाण ऐषणु आत्मा आत्मा को अनुको अनुरणियान अणुकार्थ नहीं अनुपरिमाण छोटा सूक्ष्मों का अर्थ दुर्विज्ञ यथा सर्वगतम सौक्षीयाद आकाशम न सर्वगत आकाश को भगवान कहते सूक्ष्म सूक्ष्म अनुपरिमाण होगा तो सर्वगत व्यापक विभु मानते आकाश सर्वगत है और सूक्ष्म कैसे अनुपरिमाण कैसे होगा सूक्ष्म का अर्थ दुर्विज्ञ इंद्र का विषय नहीं है तो दिया किंतु अत्यंत सूक्ष्म भी है दुर्विज्ञ भी है ऐसा नहीं कहा दुर्विज्ञ क्यों है सूक्ष्म वस्तु होने से सूक्ष्म वस्तु क्या तो है इंद्रिय का विषय नहीं है इसलिए सूक्ष्म वस्तु है सूक्ष्म वस्तु होने से दुर्विज्ञ तो दुर्विज्ञत्वात जैसे दिया सूक्ष्म सूक्ष्म ऐसा कहता है ना तो विरभ्यर्थ कहते दुर्विज्ञ है और दुर्विज्ञ क्यों है टीकाकार कहते हैं परस अति सूक्ष्मत्व दुर्विज्ञवात् सूक्ष्म होने के कारण दुर्भिज्ञ सूक्ष्म होने क्या है इंद्रिय का विषय नहीं ये सूक्ष्म है गुण कुछ नहीं जिसमें गुण है स्थूल होता है आकाश में शब्द गुण है आकाश वायु में स्पर्श गुण आ गया तो थोड़े स्थूल हुआ स्पर्श होता है फिर रूप आ गया तेज में तो स्पर्श होता है दिखता है फिर रूप आज से दर्शन होता है फिर जल इस प्रकार अलग अलग स्थूल स्थूल होता है असूक्ष्म है इंद्रिय का विषय नहीं गुण नहीं सूक्ष्म है असूक्ष्म होने के कारण दुर्विज्ञ इसे दुर्विज्ञ के को ही सूक्ष्म शब्द से कहीं कहीं कह देते हैं तस्मिव आदो उचे माने और सूक्ष्म वस्तु तो का पहले ही यदि कथा न करेंगे तो उचे माने से ती सूक्ष्म से श्रवण है भी श्रोतर अनात्मनिश्चय से किलो अति सूक्ष्म आत्मा है सूक्ष्म से बढ़ अति सूक्ष्म जितने सूक्ष्म है आकाश तो स्वभूत की अपेक्षा सूक्ष्म उससे भी सूक्ष्म है आत्मा श्रोता जो अनात्मनिष्ठ अनात्मा को ही सत्य मान करके अनात्मा में जिसकी स्थिति नहीं तराम स्थिति निष्ठा व्याम हो भ्रम होगा समाभूत ऐसे भ्रम नहीं हो इसलिए पृथक छायात्मा उपदेश कृत इत सम इसलिए भिन्न आत्मा का उपदेश पहले किया गया ये कुछ लोगो कहते हैं सपन सुसुतो विज्ञात्म उपदेश प्रयोजन दर्शयन उक्तमर्थ दृष्टानतेन स्पष्टि सपनावस्था में सुस्रुतावस्था में विज्ञात्म का उपदेश किया गया इसका प्रयोजन भी दिखाते हुए इसे अर्थ का स्पष्टीकरण करते दृष्टान्त देकर के भाष्य में यथा किल द्वितया सूक्ष्म चंद्रम दिदर्शय शुरु वृक्ष कंचित प्रत्यक्षम आदो दर्शयती अमुम ऐसा चंद्र ही थी द्वितीय में चंद्र दर्शन करते हैं चंद्र अति सूक्ष्म है उसको दिदर्शदर्शी तुम्हें सो कोई दिखाना चाहता है चंद्र दर्शन करो द्वितिया में वो दिखता आकाश में दिखता नहीं कहाँ चंद्र है अत्यंत सूक्ष्म है तो कहाँ चंद्र है कहते तो एक वृक्ष सामने दिखता देखो ये वृक्ष वो ही चंद्र देखो वृक्ष को देखो वृक्ष में कंचित प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष जो वृक्ष दिखता है पहले उसको दिखाते है पश्चिम अमम ओ देखो वृक्ष को देखो वही चंद्र है ओह समझता है पहले पेड़ ही चंद्र होगा पेड़ को देखा कम पेड़ कैसे चंद्र है पश्चिम अमम अम का वृक्षम ऐसा चंद्र ही चंद्र ही उपदेश करते हैं उसके पश्चात वृक्ष को देख लेने के बाद कहते तत्व अन्यम उसके पार से देखो ऊपर देखो शाखा तत्वों पर अन्यम फिर कहते देखो उसकी पर्व वृक्ष की सीधा देखो पहाड़ दिखता देख़। है पहाड़ी के ऊपर देखो श्रृंग है गिरि मुर्दानम गिरि पर्वत के मुर्धा मस्ति के ऊपर देखो चंद्र समीपस्तम चंद्र समीप में कोई पर्वत है ए, मुर्दा दिखता है पेड़ की सिद्धा देखो देखो पहाड़ दिखता है उसके ऊपर देखो सबसे चोटी कहते देखो ये चंद्र देखो ऐसा चंद्र ही थी वो पहाड़ी के पर्वत चोटी के दिखता पहाड़ पर्वत के चोटी पर्वत श्रृंग चंद्र कैसे होगा तत्व अशोक चंद्रम पश्यती उसके बाद कहते देखो पहाड़ी की चोटी के ऊपर थोड़ा देखो चंद्र दिखता है तीतिया चंद्र फिर वो चंद्र दिखता है इसी प्रकारे एवं तत् युवा शक्षिणी पुरुष इत्यादि के द्वारा पहले प्रजापति छाया पुरुषों को दिखाया फिर सपूर्ण अवस्था में ऐसे कह कहकर त्रिभी पर्यायर न पर जैसे पहले पेड़ को दिखाते पर्वतों को दिखाते चंद्र को नहीं इसी प्रकार तीनों पर्याय में पर न परमात्मा का उपदेश नहीं किया गया चतुर्थ परा, पर में परमात्मा को उपदेश करेंगे इति इतिशस्तिंगा संपद्यते इति आया त्रिभी पर्या न पर इति आहु ऐसे कहते हैं तिंगा तिंग तो आहु है ऐसे केचित आहु जो पहले आहु आ गया वो तसे प्रय आशिक्षत आहू आया ऐसे कहते केचित आहु आहु कहाँ आया अच्छा एक आहुरीत अन उत्तरतर पठित न उत्तर आगे आहु आएगा आगे वाक्य में उसका इति आहु ऐसा भी है। पर्यायं कहते हैं पर्यायन तर से चतुर्थ पर्याय का तात्पर्य कहते भाष्य में चतुर्थेत पर्याय देहा समुत्थ अशरीरता ज्योतिष रूपम देहान्मर्त्या समुत्थय देहय मर्त्य मरणर्म बला उसे पृथक होकर के असरतापन्स्यक प्राप्त के अर्थ है आत्मा ज्योति ज्योति स्वरूप ज्योतिस्व ज्योतिस्व ज्योतिस्वदेश करते टीका में धर्म मरणर्मक देहा ज्योतिस्वर प्राप्तो यद्यपि चतुर्थे पर्याय कथ्यते तथा कथमस परमात्मा सैद्तिश मरणर्मका मर्तिया मर्त्य होता मरणधर्मक मरण धर्म ये मरणधर्म का कौन होता है मरणधर्म का क्या है देह मरणधर्म का देहा देह से पृथक होता अलग होता है ज्योतिस्वरूपम चिद्रूप आत्मा ज्योति प्रकाश रूपे असरत्व प्राप्त जो ज्योषत्व प्राप्त करता है अर्थात असररत् अशरीर स्वभावत है यद्यपि चतुर्थ पर्याय कथ्यत चतुर्थपर्याय में आत्मा में अशरीरत्व आत्मा अशरीर है शरीर संबंध रहित शरीर के साथ संबंध नहीं तो शरीर के धर्म से भी रहते हैं तथापि तो कथम असो परमात्मा अशरीर है ठीक है देह संबंध नहीं किंतु परमात्मा कैसे होगा द्वैत्वादी लोग कहते देह संबंध नहीं हो तो जीव अलग है परमात्मा अलग है वह तो परमात्मा कैसे होगा इत्या यम पुरुषे स्त्रियात की सोत्तम पुरुष पर उक्त चाहु परमात्मा को अलग कहते हैं वो तो परमात्मा नहीं होगा यस्मिन उत्तम पुरुष जिस उत्तम पुरुष में जहाँ जा करके ब्रह्मा लोक में स्त्री आदि भी जक्षत क्रीड़ा रमण स्त्री आदि से क्रीड़ा करता है रमण करता है भोजन करता है हंसता है स उत्तम पुरुष जो यस्मिन आश्रय उत्तम पुरुष परमात्मा ऐसा केचित आहू कहते हैं टीका में स समप्रसाद संप्रसाद अन्य सम्प्रसाद सुश्रुतिवस्था अभिमानी से भी भिन्न है सम्प्रसाद से विद्वान संप्रसाद शब्द से यद्यपि सुश्रुति अवस्था वाला ले दिया था पहले स्पष्टीकरण किया था विद्वान लेना संप्रसाद विद्वान कर्तृत्व विवक्षित स्वयं रम भवती रमण करता है जिसमें जिस उत्तम पुरुष में विद्वान रहेगा वो आश्रय है परमात्मा और विद्वान अलग है ऐसे कह, कहते हैं ये जो कथन करते हैं अपने युथ अपने मत वाले कुछ लोग कहते हैं किमिदम व्याख्यानम शब्दानुसारी किबा इति विकल्पे आद्यम अंगीकरुति अर्थ व्याख्यान कभी शब्द के अनुसारी कभी अर्थ के अनुसारी शब्दम अनुसरती शब्द के पीछे अनुकरण करने वाला चलने वाला शब्दानुसारी और वास्तव तात्पर्य अर्थ को लेकर चलने वाले अर्थानुसारी होता है इबिंद किम मिदम व्याख्यानम शब्दानुसार अथवा अर्थानुसारी विकल्प करके आद्य जी दिखाते शब्द के अनुसार तो ठीक है शब्द को देख करके ये शिणी पुरुष दृश्य थे में जो पुरुष दिखता है तो देखो दूसरे चक्षु में जाकर बार बार देखो क्या दिखता है छाया दिखेगा अपने प्रतिमा दिखता है तो शब्द के अनुसार छाया आत्मा का उपदेश होगा ये कहते एक क्या आज्ञी सत्यम रमणीया तबद्या श्रोत ये जो व्याख्या है स्वयुथ व्याख्यान कुछ लोगों के व्याख्या है सुनने को तो अच्छा लगता है रमणीया श्रुतम् सुनने को अच्छा लगता है नतु तो अर्थो अस्य ग्रंथ से एवं संभवती सुनने को लगता है अच्छा मतलब ये ठीक नहीं है इसका अर्थ ये ग्रंथ का इसव नहीं है ठीक टीका में दिव्यं दूसय न तो न तो अर्थ असंभव आकांक्षा द्वारा स्फुटी असंभव कैसे कतम, असंभव क्यों अर्थ ग्रंथ का ये अर्थ नहीं है क्यों नहीं अक्षिण पुर दृश्यते उपन शिष्याभ्या सायात्मन गृहीते तयस्तवरीग्रहण्वा तदपनयाय उदसराबोपनस कि पश्यत सश्न साधोलकार उपदेश सैद यदि छायात्म प्रजापतिनाक्षिण दृश्यते छायात्मा काहि उपदेश किया गया प्रजापति अक्षिणीपुरष दृश्यते तो अक्षिणीपुरष दृश्यते उपन्यस कथन कर अशिष्याभ्या छायात्म गृहीते शिष्य इंद्र विरोचना दो यद्यपि विरोचना को देह ग्रहण आत्मा ग्रहण ऐसे हुआ तो भी छाया को यदि समझ ले यदि उन्होंने उपदेश किया छाया आत्मा ही पुरुष है और दोनों शिष्य ग्रहण कर दिया तो तो भ्रांति है छाया तो आत्मा नहीं है तय तो तद विपरीत ग्रहण मत्वा ये दोनों भ्रांति है मान करके तद अपन भ्रांति की निवृत्ति के लिए फिर प्रजापति ने कहा जल पूर्ण में फिर जा करके को देखो उदो शराब अपने जा कर के देख करके आओ आने के बाद तो पत किम पश्चात हो क्या देखते हो ये प्रश्न भी नहीं होगा फिर वो देखते क्या देखते हो कहते ठीक है हम अपने को देखते छाया ही दिखती है फिर बातें कहते साधु अलंकार अपन बाल दाढ़ी हटा दो नखा दिशादन कर जाकर फिर देखो तो साधु अलंकार उपदिष्ट ये भी अनर्थ हो तो जाएगा यदि छाया आत्मा ही उपदिष्ट है तो, तो यथार्थ है यदि प्रजापति ने कहा ये छाया ही आत्मा है इंद्र विरोचन इंद्र को ज्ञान होगा छाया आत्मा है तो आचार्य को कहना चाहिए बहुत ठीक अच्छा मैं जो बताया तुमने रन कर लिया बहुत अच्छा है साबा कहना चाहिए उसके बाद कहते नहीं पानी में सारा में पानी रख जा कर जाकर देखो फिर कहते क्या देखते हो फिर कहते नख बाल काट कर फिर जा देखो ये सब क्यों करते है? ये उपदेश व्यर्थ हो जाएगा यदि छाया आत्मा उपदेश अनर्थक हो जाएगा टीका में यदि आद्य पर्याय छायात्मा उपदेशियेत तरी इंद्र विरोचन है सम्यकदर्शिवाद विपरीत ग्रहार्थम प्रजापति राया सुब्रता से आदा प्रथम पर्याय में जीत छायात्मा का उपदेश किया गया छाया ही आत्मा है इंद्र को छाया ऐसे ज्ञान हो गया और विरोचना के देह में आत्मबुद्धि होगी तो सम्यकदर्शी छाया ही आत्मा है इंद्र का ज्ञान सम्यकदर्शी विपरीत ग्रह भ्रांति निवृत्ति के लिए प्रजापति का जो आयास हुआ फिर कहते जाकर के उद शराब में देखो नखलों में छेदन कर फिर देखो अलंकार वहन भूषण वहन करके ये व्यर्थ हो जाएगा आयास परिश्रम तेन नेदम व्याख्यानम अर्थानुसार इसलिए ये जो स्वयु व्याख्या है के चित लोग व्याख्यान करते अर्थ के अनुसार नहीं यश्चनाद्य पर्याय छायात्म उपदेश अस्थित इसलिए प्रथम पर्याय में भी प्रथम पर्याय में छायात्मक उपदेश नहीं ये भी कारण है किंच भाष्य में यदि स्वयं उपदीषा ग्रहण से अपनयन कारण वक्त सैद यदि स्वयं इति उपदीष्टे यदि स्वयं इति इति उपदीति स्वयं उपदी स्वयं उपदेश क्या छाया ग्रहण से अपने अपनयन कारण वक्तव्य फिर ज्ञान हुआ तो उसके निवृत्ति के लिए कारण बताना चाहिए तरह कहना चाहिए क्यों कि उपदेष किया उसका निवृत्ति करें टीका मैं प्रजापतिना उपदिष्ट से छायात्माग्रहण प्रजापतिना प्रजापतिपदिष्ट किया छायात्मा ग्रहण हुआ न मृष्य आशंक्य हेतुअंतर स्पष्ट है छायात्मा ग्रहण करने पर प्रजापति सुसंबंध संबंध सहन नहीं करते इसलिए कहते फिर उदास शराबे में देखो यदि छायात्मा को उपदेश हो इंद्र को ज्ञान हुआ तो प्रजापति को असह्य क्यों होता है खुश होना चाहिए शिष्य ठीक ग्रहण कर लिया अपने छाया को उपदेश किया वो विषाय का आत्मा समझ लिया फिर उसको सहन नहीं करके उसको हटाने के लिए कहते फिर जाकर जल शराबे में देखो फिर साधु अलंकार होकर देखो ये क्यों कहते हैं ये तो आशंकी हेतुअंतर स्पष्ट यदि भाष्य में यदि स्वयं उपदे ग्रहण से अपना कारण यदि, यदि यदि यदि स्वयं उपदेस यदि से नहीं आगे यदि स्वयं उपदेती तेन छायात्मग्रहण अपनयनकारणवचन तेन स स्वप्न आगे, आगे? आगे तेन कह आगे हाँ आगे तेना स्वप्न सुषुप्तात्मग्रहणेरपी तदपनयनकारण स्वयं ब्रुयात सपन सस मीजिए उपदेश किया निवृत्ति के लिए में उसका उपदेश कारण बताना चाहिए न च उत्तम तेना प्रजापति ने नहीं कहा ठीक में छाया आत्मा ग्रहण अपने कारण वचन नहीं छाया आत्मा ग्रहण का छाया को आत्मा मान लेना उसका अपन निवृत्ति के कारण प्रजापति ने नहीं कहने से तेना मन्याम इसलिए हम मानते हैं न अक्षनी छायात्मा प्रजापति न उपदिष्ट छायात्मा का चक्ष में प्रजापति ने किया ये ठीक नहीं है ऐसा होता तो उसकी निवृत्ति के लिए फिर बताना चाहिए वो आत्मा नहीं कहना चाहिए ठीक है मैं तेना इति एक तत्शब्दो योज्य तेन न चौक्तम तेन दो तयन है न भाषा में न चौकतम तेन तेना, तेना मनिया प्रथम जो तयन उसका अर्थ है इत और दूसरा है तेन तेना मन्यामहे तेनाली पहले बता दिया छायात्मा ग्रहणपन कारण अवचन न ही कहने से हम मानते टीका इतच प्रथम पर्याय द्रष्टुरव उपदेशों न छाया पुरुष से प्रथम पर्याय में भी जीव का उपदेश किया गया चक्षुर परक्षित द्रष्टा का उपदेश न कि छाया इतिहास किंच अक्षिणी दृष्टा चे दृश्यते तोद सतईद युत ये सब चक्षुष अक्षिणी दृश्यते कह करके द्रष्टा का यदि उपदेश होगा तब तो ठीक है टीकाशब सन्नीतावल छायात्म छायात्म अवने दुपदेश प्रजापति मिशावादी प्रसज्येत तथा चथमें भीप्याय दृष्टव उपद भाष्य में अच दृश्यते दृष्टा चे दृश्यती उपदेश सैतततःम युक्त तेवते स्वप्ने भी दृष्टुरव उपदेश एक उख्या से इसको ही मैं व्याख्या करूँगा एक शब्द कहकर स्वप्ने भी दृष्टा के उपदेश क्या टीका मैं एक शब्दन एकद होता सन्नीहत अवलबी सन्नीतम अवलंबते सन्नीहतों को विषय करने वाला एकत शब्द समित पत्रवर्ति तद्व्रूप सन्नीहतों को विषय करने वाले इतर शब्द के द्वारा छायात्मा अन्कृष्य एतं तो एवं ते भूयो आमी जिसका उपदेश जागृत अवस्था में यह से अक्षुणी दृश्यते छायात्मा का अनुकरण करके फिर कहते इसको तुमको बताऊंगा बताऊंगा फिर बताऊंगा स्वप्न दृष्ट उपदेश उसी छायात्मा का अनुकर्ष अनुवृत्ति करके सपने में दृष्टा का उपदेश यदि करेंगे छाया आत्मा का छाया आत्मा की अनुभूति करेंगे इसको मैं बताऊंगा इसी को बताऊँगा कह करके बत्तीस वर्ष के बाद फिर दूसरे उपदेश करते हैं पहले कहा था इसी छाया आत्मा के फिर में तुमको बताऊंगा एतम तम तुव त्य भूय अनु व्याख्या सा जिस छाया का उपदेश किया दी जाता प्रथम पर्याय में इसी छाया को ही मैं उपदेश करूँगा कहा अरे बत्तीस वर्ष के बाद उपदेश किया स्वप्न दृष्टा अलग दूसरा उपदेश किया तो मिथ्यावादी है उपदेश करने के लिए कहा था उसी का उपदेश करना चाहिए जिस आत्मा का उपदेश यदि किया गया था तो उसी का ही उपदेश करना चाहिए सपने में स्वप्न दृष्टा क्यों कहते हैं प्रजापति मिशावादी तम प्रसजित मिथ्या भाषी आपत्ति है तथा पर्याय दृष्टाएं उपदिष्ट द्वितीय पर्याय में सपने मई मानस कह करके जिस सपन दृष्टा के उपदेश किया गया वही दृष्टा प्रथम पर्या में उपदिष्ट है तभी बनेगा एतंत्र तो ये तो भूय अनुव्याख्यासामी ये बनेगा प्रथम पर्या में द्रष्टा ही उपदिष्ट है सपनावस्था विशिष्ट से स्थान बाध्यवान्न न तर दृष्टि उपदेशों संकते स्वप्नावस्था में स्वप्न देखने वाला स्वप्न देखेने वाले जो सपनावस्था विशिष्ट है सपनद्रष्टा अवस्था उसका दृश्य है तो अवस्था विशिष्ट जो दृष्टा है वो जागृत सुश्रुति में तो नहीं रहता है क्योंकि अवस्था नहीं रहती है अवस्था विशेषण नहीं रहने से अवस्था विशिष्ट भी, भी आत्मा नहीं रहा तो बाधित हो गया नहीं रहने से बाध्य हो गया न तत्र दृष्टिर उपदेश होती तत्व स्वपन में भी सपन में दृष्टा का उपदेश नहीं है यदि दृष्टा का उपदेश करते तो सुश्रुति में रहे जागृत में रहे एक तंतु एवते भू अनु प्रजापति ने कहा तो दृष्टा का उपदेश सपने में भी नहीं ऐसा शंका करता है पूर्व जी सपने न दृष्टा उपदिष्ट चेत सपने में दृष्टा उपदिष्ट नहीं है चेत न क्यों नहीं टीका में अनुभव अनुसारण उत्तर माह अनुभव का अनुसारण करते न तो नहीं दृष्टा उपदिष्टा नहीं बात नहीं सपने में द्रष्टा ही उपदिष्ट है अभी रोदीतीव अियतुपात जैसे अप्रिय दिख जानता जैसे ऐसे कहने से द्रष्टा ही तोता जैसे, जैसे अ दिखता है दृष्टा ही उपदा टीका किशकार यकाश स नैसर्गीिकयन प्रतिच स्वयजेष्ट बृहदारण्य के सपनावस्था आश्रतऊँम ततच त्रष्टिपदेश सि प्रकाश कारणाना मुपरमी प्रकाश के जो कारण है जागृत अवस्था में सूर्य अग्नि आदि रात में चंद्र आदि प्रकाश कारण का उपरम हो जाने पर जो प्रकाश स्वाभाविक ही हुई है ससन नैसर्गिक स्वाभाविक इस न्याय से स्वप्न अवस्था में स्वपनदृष्टा ही प्रकाशात्मक है प्रति च स्वयंतिष्ट प्रत्येकात्मा स्वयं प्रकाश है ये बृहदारण्य में कहा गया सपनावस्था आसम सपनावस्था को आश्रय करके बृहदारण्य में कहा गया ये आत्मा संयजती से, आत्मा है ततच त्रष्टुप सिद्यति तपनावस्था में दृष्टा किया गया नच चाष्य में द्रष्टुर चरति दृष्टा से अन्य कोई महत्व को, को प्राप्त करके पूजा को प्राप्त करके विचार करता है ऐसा नहीं है एक ही दृष्टा नान्यो अत दृष्टा परमात्मा से भिन्न कोई दृष्टा ही नहीं सूर्यादीना उपर में यह प्रकाश उदृश्यम स नैसर्ग के अयुतम तो स्वप्ने पर अंतकरण से सत्वादी आशंक्य सूर्य आदि का उपरम हो जाने पर जो प्रकाश दिखता है सपना सपनावस्था में वो स्वाभाविक है स्वयं प्रकाश आत्मा कहते अत्र पुरुष स्वयं ये जो कहा गया है पूर्व पैसे कहता है ठीक नहीं है स्वप्ने पर अंतकरण से तत्वात्थ तो प्रकाश जिस प्रकार सूर्य चंद्र आदि है हाँ इंद्रिय का उपरम हो गया किंतु मन तो रहता है मन भी तो प्रकाश रूप में ज्ञान होता है और स्वपने पर अंतकरण से भी सत्वात्थ अंतकरण तो आत्मा स्वयं प्रकाश सिद्ध कैसे होगा ये आशंक्य कहते यद्यपि में मे में अत्र पुरुष स्वयं जति न्यायतः श्रुत्यंत्र सिद्धवाद शुत्यंत्र अन्य श्रुति बृहदारणिक अत्र का में पुरुष स्वयं प्रकाशे यद्य स्वप्ने सधीर्भवती निय स्वप्न भोगोपलब्धि प्रति कर्ण भजते सधि स्वप्न भूतिया सधि बुद्धि के साथ रहता है सपने में फिर भी न धि स्वप्न भोगो उपलब्धि प्रति करण तो बुद्धि रहने पर भी स्वप्न उपलब्धि के प्रति बुद्धि करण नहीं होती है सपन उपभोग उपलब्धि के प्रति बुद्धि के द्वारा जैसे जागृति में बुद्धि के द्वारा विषय का ग्रहण होता है सपनावस्था में स्वप्न भोग का विषय ग्रहण बुद्धि के द्वारा नहीं होता है तो फिर क्या होता है केन्तरी टीका में कर्णत्भावी हेतु में बुद्धि में कर्णत्व तो नहीं बुद्धि नहीं तो क्या है किंतरी उत्तर देते पट चित्रवथ जागृत वासनाश्र दृश्य एव दीर्घपति इतना न द्रष्टु स्वयं चतुष्यध पट चित्रपट चित्रपट पट में चित्र बनाया जैसे चित्र है पट को बंद कर देते हैं चित्र बना हुआ पट को बंद कर दिया तो चित्र अंदर रहेगा दिखता बाहर से नहीं दिखता खोलेंगे तो दिखता है इसी प्रकार जागृत वासनाश्रया धीर्भवती बुद्धि में जागृत भोग जागृत काल में विषय ग्रहण होता है तजन तो संस्कार बुद्धि में रहती दृश्य वीर होती सपनावस्था में बुद्धि बुद्धिदृश्य हो जाती है वासना वाले बुद्धि सपनावस्था का दृश्य है बुद्धि सपनावस्था में सर्वरूप बन जाती है ऐसे लगता है कि न दृष्टु स्वयं चतुष्टवाद सद यदि बुद्धि अलग एक रहती तो सूर्य चंद्र आदि जो प्रकाश नहीं रहने पर भी बुद्धि यदि रहती तो स्वयं प्रकाश सिद्ध नहीं होगा अब हाँ बुद्धि भी नहीं रहे कोई भी प्रकाश नहीं रहे तो अपना दृष्टा स्वयं प्रकाश से सिद्ध होगा तो बुद्धि रहने पर भी बुद्धि स्वयं विषय हो जाती है दृश्य हो जाती है कारण नहीं है इसलिए बुद्धि को भी जानने वाला देखने वाला साक्षी चैतन्य है स्वयं प्रकाश ही टीका में नील पितादि जागृत वासना भीर विवर्तमाना भी साक्षी न वेद्यता अहम आप दे, दे। नीलपितादि जागृत वासना जागृत काल में नीलपित हटपट आदि का ग्रहण ज्ञान होता है उससे वासना से युक्त होती हुई वासना भीर विवर्तमाना बुद्धि वासना से युक्त होकर के बुद्धि का परिणाम होता है स्वप्न अवस्था में अलग अलग से दीखती बुद्धि विवर्द विभिन्न प्रकार में दीखती बुद्धि हाथी रास्ता रथ बनती रे ना दीखती साक्षिण वेदता आपद्य साक्षि का वेद हो जाती बुद्धि तथा विचित्र चटचिवत्थ विचित्रसनामे चेतस गम्य स्वप्नोपलब्रष्ट्रु सं स्वयं चतुष्ट न्याय सिद्धमित पटचित्रव पट चित्र पटमी चित्र बनाते विचित्र वासनामय अचेत स चित्त में सब वासना रहती है जितने विषय ग्रहण भोग चिंतन करते है सब वासना चित्त में रहती है जितने जितने बाह्य विषय चिंतन करेंगे इतने इतने वासना बढ़ेगी जितने जितने बाह्य विषय चिंतन छोड़ करके आत्म चिंतन करें समाधि वासना बढ़ेगी अपने आत्मस्वरूप वासना बढ़ेगी तो बाह्य वासना की निवृत्ति होगी चित्त से बाह्य विषय की निवृत्ति करने के लिए आत्मचिंतन करने पर बाह्य वासना नष्ट होती बाह्य वासना नष्ट होने पर ही चित्तवृत्ति निरोध होता है चित्तवृत्ति निरोध हो के लिए बाह्य वासना की निवृत्ति करनी चाहिए पटचित्र में जैसे वासना जैसे वासना में जस ये स्वप्नवस्था में वासना में चित्त रहता है बुद्धि रहती है बुद्धि स्वयं विषय हो जाती है वही साक्षी के द्वारा दृश्य होती है साक्षी गम्यवाद साक्षी के द्वारा ज्ञान स्वयं प्रकाश आत्मा का विषय बुद्धि हो जाती है न स्वन उपलब्ध करण होती स्वपन की उपलब्धि साक्षात्कार करने के लिए कर्ण नहीं बुद्धि बुद्धिकरण नहीं होती तद्रष्ट तो स्वयं चतुष्ट न्याय सिद्धम इसलिए स्वप्न का जो दृष्टा बुद्धि का प्रकाशक साक्षी है स्वयं प्रकाश है ये न्याय से युक्त सिद्ध होता है इतना पठचचित जागृतवासनाश दृश्य बुद्धिभवती पटचित्र जैसे दृश्य है जागृतवासना का आश्रय बुद्धि दृश्य होती है न दृष्ट स्वयं च्योतिष्टवाद दृष्टा में स्वयं चोतिष्ट का बाद नहीं दृष्टा स्वयं प्रकाश हे टीका में प्रासंगिक्वा दृष्ट उपदिष्ट सपनावस्थायांत्र हेत्वंतर आह प्रासंगिक कर छोड़ करके प्रसंग अवस्था तो कह दिया ये स्वयं प्रकाश सिद्धि कैसे होती करके किंतु अभी यही देखना है सपनावस्थ में जी उपदे दृष्टा हिद्रष्टा एव उपदा सपनावस्था सपनावस्था में स दृष्टा का उपदेश किया गया प्रजापति के द्वारा उसमें तो दूसरे हेतु कहते किंच अन्य स्व जागृत स्वप्नों भूतानी च आत्मा चानाती इमा भूता अय अहमस्मी जागृतावस्था में सप, सपनावस्था में, में अपने को जानता है जीव भूत को जानता है इमानी भूतानी ये सो भूत है पृथ्वीज़ तेजाधि अर मे हं ऐसे जानता है जागृत स्वप्ने में कितु सुश्रुत नहीं जानता है टीका में तथा चागृतावस्थायामे इव स्वप्ने भी दृष्टा है उपदिष्ट जागृत अवस्था में जैसे दृष्टा उपदिष्ट है ये सक्षिणी पुरुष दृश्य करके चक्षु उपलक्ष्य दृष्टा का उपदृष्टि क्या गया जागृत में जैसे दृष्टा का उपदृष्टि क्या गया कर्ण कौन बने गया बुद्धि जान दृश्य हो जाती है बुद्धि के द्वारा नहीं साक्षी जानता है बुद्धि का विषय जागृतावस्थायामेव स्वप्ने में भी दृष्टा उपदिष्ट जैसे अवस्था में दृष्टा उपदेश है सपने में भी दृष्टा का उपदेश हुआ इत द्रष्टुरी उपदेश स्वप्न दशाया स्वनावस्था में दृष्टा का ही उपदेश किया गया प्राप्त सत्या प्रतिषेधयुक्त सैथ नाह खलु अयम इत्यादि जो प्राप्त है उसका प्रतिषेध होता है प्राप्ति होने पर प्रतिष्ठ होता है अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता है जो कभी नहीं आता उसको बुलाकर कर के तू काल से नहीं आना वो तो आता है नहीं कभी उसका है जो प्राप्त है आता है उसको कहेंगे काल नहीं आना काल पाठ नहीं चलेगा तो प्राप्त होने पर प्रतिषेध होता है वो स्वप्न सुश्रुति अवस्था कहता है नाहक हलु एयम ईमानी भूतान नो अपने को जानता नहीं अयमहस्मी नो मानी भूता अपने को नहीं जानता है दूसरे को नहीं जानता है अर्थात जो नहीं वाला है जागृत स्वप्न में वही सप् अवस्था में किंतु जानता नहीं तो दृष्टा का ही उपदेश हुआ न केवलम उक्त सौ सो निषेधो निषेद्धे प्राप्ति सापेक्ष अवस्था देश दृष्टिपदेश आकांक्षति किंतु तूरीयगत निषेधो निषेधमाकांक्षन अवस्था दिए दृष्टुरूपदेश आकांक्षती न केवलम उक्त सूत निषेद भाव भव संुप्त अवस्था में जो निषेध किया गया न खोल स तो आत्मा नम जाना अयम अहम अस्मी थी न खोली मानी भूतानी उत्सव अपने को नहीं जानता है अवस्था में न अन्य भूतों को जानता है ये निषेध किया गया निषेध जो किया गया अपने को नहीं दिखता है दूसरे को नहीं दिखता है निषेध्य प्राप्ति सापेक्ष पहले निषेध स्वदर्शन और अभूतों का दर्शन इसका निषेध किया जाता है तो निषेद हो गया अपना ज्ञान भूतों का ज्ञान तो अपने का और भूतों का ज्ञान प्राप्त हो तो निषेध होगा निषेध प्राप्ति सापेक्ष निषेध होता है निषेध प्राप्ति सापेक्ष निषेध की प्राप्ति हो तो निषेध योग्य निषेध कोई आता है निषेध उसकी प्राप्ति है तो निषेध करते नहीं आना निषेध प्राप्ति सापेक्ष होता है निषेध निषेध है दर्शन अपना ज्ञान दूसरे का ज्ञान उसकी प्राप्ति है जागृत स्वप्न में इसलिए अवस्था द्वय दृष्टुर उपदेशम आकांक्षा थी अवस्था द्वय जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में जो दृष्टा है उसका उपदेश की आकांक्षा हो जाती है सपना अवस्था में <im gospel> जब कहते नहीं दे जानता है अपने को दूसरे को नहीं जानता है अर्थात सब पूर्ण में जागृत अवस्था में जानता है जो जानने वाला उसका उपदेश किया गया कि इतने तो है इसे भी सिद्ध हो जाते है सुश्र अवस्था में जो निषेध किया गया इसे सिद्ध हो जाता है जागृत स्वप्न में दृष्टा का उपदेश किया गया केवल इतने नहीं किंतु तूरीय निषेध हो भी चतुर्थ पर्याय में जो निषेध किया गया उससे भी निषेध की आकांक्षा होती है दोनों अवस्था में दृष्टा के उपदेश क्या आकांक्षा हो जाती इतिहास तथा भाषा में तथा चेतन सेव अविद्यामित्त ससर ते सती अविद्या के कारण ससर होगा चेतन सेव अविद्यामित्त ससर तो सती प्रिया प्रिय और हाँ चेतन अविद्यामित्तक है प्रिय और अप्रिय सुख दुख का निमित्त अविद्या प्रिया प्रियो अविद्यामित चेतन सेव चेतन में ही प्रिया प्रिय है कब ससर ते सती देहाभिमान रहने पर भी अविद्या के कारण प्रिय अप्रिय चेतन में है उसके अपहतिनास्ती जब तक ससर है तब तक सुख दुख का विनाश नहीं होता है ऐसा कह करके तस्से से वही चेतन जब वसर हो जाता है विद्या ज्ञान होने के बाद ही देहाभिमान समाप्त होता है विद्यायाम सत्या ससरत्व प्राप्तु हो तो प्राप्त हो प्रतिशत प्राप्तु कयो प्राप्त, हो, हो? प्राप्त हो प्रिया प्रियो प्राप्त है प्रिय प्रिय सुख दुख ये दोनों का प्रतिशत होता है प्राप्त कवे ससरत्व ससरत्व होने पर प्राप्त होता है प्रिया प्रिय दोनों का प्रतिषेध होता है विद्यायाम सत्याम विद्या होने पर असर हो जाएगा तो निषेध होता है अशर रं भाव संतम न प्रिया प्रिय स्पी सत असर जब हो जाता है ज्ञान होने पर होने पर तो आत्मा खत प्रिय अप्रिय सुख दुख का संबंध नहीं होता है टीका में निषेध प्राप्ति सापेक्ष प्रकृत श द्रषुरिद्यादान ससरें तमितन गुन प्रियाप्रोरपहतिर न हवै ससरस इत्यादी ने उत्तर ससर निषेधस्ाप्तिपेक्ष निषेधक जहाँ भी निषेध होता है प्राप्ति सापेक्ष प्राप्ति की अपेक्षा करता है प्राप्त हो तो निषेध होता है प्राप्त सत्याषेध प्राप्त नहीं तो निषेध व्यर्थ होता है प्रकृति से व्रष्टिर तो अविद्या निदान ससरत्व प्रकृत जो दृष्टा है अविद्यादाने ससरत्व अविद्या निदान निदान है मूल कारण अविद्या है मूल कारण किसका मूल कारण अविद्या ससरत्व का अविद्या निदान सासरत्व ससर देह अभिमान का मूल कारण अविद्या है जब तक अविद्या है देह में अभिमान रहेगा तो अभी यदि ससर ऋतु है तो तन्निमित हो स्थान दिपिरती अभी क्या है ससर है तो दोनों स्थान में जागृत सपन में प्रिया प्रिय सुख दुख का अपहति नाश नहीं होता है इतने न ह वही ससर से ऐसा कहा गया प्रजापति ने कहा ससरत प्राप्त हो प्रिया प्रिय हो ससर होने पर जो प्राप्त होते हैं प्रिय और अप्रिय दोनों का तस्व अवस्था जो अवस्था त्रतीत चतुर्थ सत्यां विद्यायां ज्ञान हो जाने के बाद ससरत् तो नहीं होता है असर हो जाता है अशर हम भावसंतम प्रिय का संबंध नहीं होता है इत्यादि के द्वारा प्रतिषेध किया गया युक्त है ससर जिसमें सुख दुखों की प्राप्ति है उसमें प्रतिषेध करना आत्मा में ही अज्ञान अवस्था में ससरत्त होने से सुखा दुख की प्राप्ति है और ज्ञान होने के बाद सुख दुखों का संबंध नहीं तो प्राप्त है जो प्रिया प्रिय अज्ञान अवस्था में उसका निषेध होता है प्रतिषेधयुक्त सप्ने दृष्टुरुपदेश हेतुअत महा सपन में भी दृष्टा का उपदेश किया गया सपन दृष्टा का एक आत्मा सप्न बुद्धांतर महामत्स्यवत्त असंग संचरती थी सत्यंतर बृहदारणिक उपनिष्ठ में आया एक से आत्मा एक ही आत्मा है जागृत सपन सुरश्रुति तीन अवस्था में विचारण करने वाला है आत्मा एक ही सपन बुद्धांतर महामत्स्यवत् असंग सपन बुद्धांत जागृत में होते समय असंग रहता आत्मा जागृत सपन सुरश्रुति तीन अवस्था में आत्मा असंग है उसमें दृष्टांत दया महामत्स्यवत्त महामत्स्य बृहदारण्य में माया नदी के स्तर से उस्तर, उस तट उस से स्तट महामत्स्य सामान्य चोटा नहीं बड़ा और नदी के प्रवाह से विचलित नहीं हो करके मत्स्य में मत्स्य में ये सामर्थ्य प्रवाह के विपरीत भी, भी चलते हैं नदी में चला चलता है तो सीधा एकदम सीधा भी चल जाएंगे मनुष्य के पास सामर्थ्य है असमर्थ तो मनुष्य देखो मछली से भी मछली सीधा ऐसे सीधा पानी ऐसे चलते सीधा चल जाएगा केवल इतना नहीं पानी ऊपर आता है तो ये ऊपर भी चल जाते हैं कोई मछली ऊपर ऊपर चल जाते है। देखा है कभी पानी देखो कभी पानी जाते समय मछली ऊपर ऊपर आ चल जाते हैं ऊपर <laughs> मनुष्य होकर मर जाता है <laughs> मछली से अरे महामत्स्य प्रवाह से विचलित नहीं होकर के दोनों तट को आने जाने वाला दोनों तट से सर्वथा सर्वदा असंग भिन्न है जिस प्रकार दोनों तट से मत्स्य महामत्स्य भिन्न है इस प्रकार जागृत सपन सुस्वती जागृत स्वन सब अवस्था में जाने वाला आत्मा असंग है संचर दी ऐसे श्रुत्यंतर बृहदारण्य के श्रुति में कहा गया है आ